माँ की भतीजे माँकू का बेटा बहुत बीमार है उसे डिपथिरिया हो गया है वह जयराम बाटी में है बैकुंठ महाराज उसका इलाज कर रहे हैं माँ उसके लिए अत्यंत चिंतित है क्या होगा भक्तों के प्रणाम करके बैठते ही पहले यही बात उठी नारायण अहंगार माँ आपके आशीर्वाद से लड़का अच्छा हो जाएगा माँ कमरे में ठाकुर की फोटो को देख कर ओर हाथ जोड़कर वे हैं न सातु माँ को बेटे के लिए उन्होंने नारायण अहँगार ने बहुत किया है डिपथिरिया का इंजेक्शन लाने के लिए कलकत्ता किसी को भेजा है इत्यादि माँ हाँ हम अच्छे व्यक्ति हैं उन्होंने कालों को कलकत्ता भेजा इतना रुपया खर्च किया इनके न रहने पर कौन इतना करता नारायण अहंगार मैं यंत्र हूँ ठाकुर यंत्री है मुझसे यंत्र के समान काम करा रहे हैं माँ ठाकुर कहते थे जिसके पास धन धान्य है वह बाँटे जिसके नहीं है वह जपे अर्थात जप करे नारायण एंगार, जप जप करते समय क्या आचमन करना आवश्यक है माँ हाँ घर में रहने पर आसन आचमन की आवश्यकता है रास्ते में या अन्यत्र स्थान में नाम करने से ही होगा नारायण अहंगार केवल नाम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 जार आछे से मापो जार नहीं से जपो जिसके हैं वह बाँटे जिसके नहीं हैं वह जपे सभी को लक्ष्य करके यह भी न कर सको ठाकुर को दिखा कर तो उनके शरणागत हो थोड़ा यह याद रखने से ही हुआ कि मुझे देखने वाले एक जन है, मेरे एक मां या पिता हैं नारायण एहंगार आप कह रही हैं इसलिए मुझे विश्वास है राधु के एक पुत्र हुआ है संतान होने के बाद से ही राधु बिस्तर पर पड़ी है उसे खिलाने का समय हो गया है इसीलिए माँ अब उठेंगी माँ अब राधु को खिलाने जाऊंगी भक्त लोग प्रणाम करके उठ गए नारायण अहंगार ने माँ के श्री चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया माँ ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया